हर्ष ने रोही की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा हे भगवान तुम तुम मजाक कर रही हो है ना? तमिल स्टार हे hey भगवान तुम तुम मजाक कर रही हो है ना? रोहि के बाप ने भी हर्ष की नकल उतारते हुए कहा दरअसल तमिल स्टार एक मणि का नाम था विक्रांत ने थोड़ा याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया की आज से छह साल पहले इस तमिल स्टार से जुड़ी कोई रॉबरी हुई थी दरअसल दिल्ली के भीतर शहर में एक एग्जीबीशन लगा हुआ था और उस एग्जीबीशन में इंटरनेशनल गेस्ट भी आए हुए थे उस एग्जीबीशन में एक मणि की भी प्रदर्शनी लगाई गई थी जो कि तमिलनाडु के किसी बहुत प्राचीन राजा के मुकुट में लगी हुई थी उस मणि की कीमत बहुत ज्यादा थी स्पेशली विदेश से कुछ लोग उस मणि को देखने के लिए आए हुए थे एग्जीबीशन के भीतर काफी टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया तथा फिर भी कोई उस मणि को एग्जीबीशन के भीतर से चुरा ले गया था उस वक्त ये खबर बहुत बड़ी न्यूज थी इंडिया ही नहीं दूसरे देश तक इस चोरी की चर्चा हुई थी फिर भारत सरकार द्वारा एक स्पेशल सीबीआई टीम का गठन किया गया था जो कि इस चोरी की तहकीत कर रहा था आज तक ये स्पेशल सीबीआई टीम इस चोरी के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता चल सका है वैसे इस पागल आदमी को देखकर यकीन नहीं होता है की इसने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया होगा अगर आज भी पुलिस को या गवर्नमेंट को यह पता चल जाए की इस आदमी ने एग्जीबीशन में से चोरी की थी तो फिर वो इसे तुरंत उठाकर जेल में डाल देंगे अभी तक तो विक्रांत को यही लग रहा था कि रूही का बाप छोटी मोटी चोरियां करता रहा होगा बहुत ज्यादा तो उसने दस लाख तक की चोरी की रही होगी ऐसे मामले में वो रूही के बाप की मदद कर सकता था ऐसी कंडीशन में विक्रांत उसे बचा लेता लेकिन अब बात दस लाख रुपए की नहीं बल्कि करोड़ों की है जहां तक है इस छोटी सी मणि की कीमत पचास करोड़ से भी ज्यादा की होगी और सबसे बड़ी बात यह मणि देश की अमूल्य संपदा है इस पर किसी का भी हक नहीं हो सकता है ऐसी मणि की चोरी तो बहुत बड़ा अपराध है और मामला देश की धरोहर का है ऐसे में विक्रांत के पिता की कोई मदद नहीं कर सकता है किसी भी हालत में उसे अपने सीनियर अधिकारियों को इस बारे में इन्फॉर्म करना ही होगा वैसे आज पृथ्वी कोडवर्ड का जो असर हुआ उससे विक्रांत बहुत खुश था इस कोडवट की बदौलत उसने आज एक तीर्थ दो निशाने कर डाले पहला तो उसने मेडिकोल फार्मा के मर्डर कुलदीप को अरेस्ट करवाया उसके बाद अदृश्य शक्ति की तरफ से उसे रूही के पिता यानी के जोधन सिंह को भी अरेस्ट करने का मौका बोनस के रूप में दिया गया है जोधन सिंह की तलाश नेशनल लेवल पर हो रही थी और स्पेशल सीबीआई के एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए लगे हुए थे लेकिन किसे पता था कि करोड़ों रुपए की चोरी करके दुनिया भर में सनसनी फैलाने वाला चोर अब पागल हो चुका है और सोलन जिले के एक हॉस्पिटल में अपनी बेटी के सहारे अपना जीवन काट रहा है कुछ भी हो जोधन सिंह को पकड़ने का सारा क्रेडिट विक्रांत को ही मिलने वाला है और अगर उसने गायब हुई मणि का पता लगा लिया तब तो मानो विक्रांत की लॉटरी लग गई बेशक सरकार उसे उपहार में मणि नहीं देगी लेकिन फिर भी उसके नाम की गूंज देश भर में सुनाई देगी और विक्रांत का प्रमोशन तो पक्का ही है रूही सिंह है ना सिंह ही सर नेम है तुम्हारा जोधन सिंह रूही सिंह विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा खैर जो भी नाम हो मैं ये कह रहा था कि तुम कर्मा में यकीन रखती हो विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा रूही विक्रांत की तरफ थोड़ी अजीब सी नजरों से देखने लगी उसे विक्रांत की बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी कर्मा मतलब देखो कोई भी इंसान जैसा कर्म करता है उसके साथ वैसा ही होता है देर सवेर उसे अपने किए का भुगतान करना ही पड़ता है ये रूल सबके लिए लागू है फिर वो चाहे मैं हूँ तुम हो या फिर तुम्हारे पापा ही क्यों न हो कोई भी हो हर किसी को अपने कर्म का भुगतान करना पड़ता है समझे अब शायद रूही को विक्रांत के कहने का मतलब समझ में आ चुका था उसने फिर से विक्रांत के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया सर प्लीज सर प्लीज उनकी आइडेंटिटी बाहर मत आने दीजिए आज भी वो चोर पापा को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने उन्हें मणि चुराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था अब अगर उन्हें पापा के बारे में पता लग गया तो फिर वो लोग पापा को मार देंगे प्लीज सर प्लीज पापा को बचा लो ओ तुम समझ नहीं रही विक्रांत ने रूही को समझाते हुए कहा देखो अगर मेरे हाथ में होता तो मैं बचा लेता पहले मुझे लगा था कि उन्होंने कोई नॉर्मल चोरी की है तो उस हिसाब से मैं गारंटीज ले रहा था लेकिन अब खैर तुम चिंता मत करो तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा उन्हें कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी जो सजा कोर्ट देगी बस वही उन्हें मिलेगी और जब तक वो पुलिस की कस्टडी में रहेंगे तब तक उन्हें कोई छू भी नहीं सकता डोंट वरी क्योंकि तुम्हारे पापा को ही पता है कि वो मणि कहाँ इसलिए जब तक पुलिस को मणि के बारे में पता नहीं लग जाता तब तक वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे फिर विक्रांत ने रूही के कंधे को थपथपाते हुए कहा अच्छा तुम अभी जेल जाओ और पापा की टेंशन हम पर छोड़ दो कुछ नहीं होगा उन्हें अब जाकर रूही को, को भी जेल जाना पड़ रहा था ऐसे में अगर उसके पिता को भी पुलिस कस्टडी ले लेगी तो वहाँ वो सेफ ही रहेंगे भले ही रूही उनसे जल्दी मिल नहीं सकेगी लेकिन फिर भी वो जिंदा तो रहेंगे ना वरना बाहर रूही के उसके पिता के इतने दुश्मन हैं, वो कभी भी उन्हें मार सकते हैं और जेल में रहने पर सरकार की तरफ से उसके पिता का मुफ्त इलाज भी करवाया जाएगा। थैंक यू थैंक यू सो मच सर आपने मेरी और मेरे पापा दोनों की जान बचाई है रूही ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी भले ही मैं चोरी चकारी करती हूँ लेकिन सर आपके लिए आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ सर कुछ भी सर मेरे पापा की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है मैं अपनी पूरी कमाई सिर्फ इसलिए खर्च कर दे रही थी ताकि मेरे पापा ठीक हो सके लेकिन फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं मिला सर प्लीज अब उनके इलाज का ध्यान रखना हाँ ठीक है ठीक है चलो तुम तो अब हर्ष ने बीच में ही बोलते हुए कहा वहां गवर्नमेंट द्वारा उनका और बढ़िया इलाज किया जाएगा तुम टेंशन मत लो बेस्ट डॉक्टर से इलाज होगा तुम्हारे बाप का थैंक यू सर और सर वो जिन्होंने मुझे डनेप किया था उन्हें मैं अच्छे से पहचानती हूँ मैं कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ गवाह भी बन जाऊंगी बस सर आप मेरे पापा का ख्याल रखना गजब का दिन सोचो जरा ये दीवानगी विक्रांत रोहि को लेकर यहाँ से निकलकर जा ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बज पड़ा उसने कॉल पिक किया तो पता लगा की सोलन जिले के ही किसी ब्रांच के इंस्पेक्टर का फोन था फोन उठाते ही उसने विक्रांत से जय हिंद कहा और फिर कहने लगा सर मैं इंस्पेक्टर अमन शेखावत बोल रहा हूँ हाँ जी बताइए सर वो जो आपकी गाड़ी को नुकसान हुआ था उसके लिए अपोजिट पार्टी हरजाना देने को तैयार है हरजाना लेकिन वो हरजाना देने को कैसे तैयार हो गए विक्रांत सर इंस्पेक्टर अमन ने मुस्कुराते हुए विक्रांत से कहा मुझे पता है कि ये सिर्फ कार डैमेज होने की बात नहीं है दरअसल आप उस दिन किसी क्रिमिनल का पीछा कर रहे थे ना और वो लोग किडनेपिंग केस में भी इन्वॉल्व थे इस बारे में आप चिंता मत कीजिए हम लोग सब संभाल लेंगे इंस्पेक्टर ने विक्रांत को समझाते हुए कहा दरअसल हम पहले ही केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस दिन जो घटना हुई थी वो सिर्फ उस वैन ड्राइवर की गलती से हुआ था उसमें किसी और की कोई गलती नहीं थी फिर बाद में हम लोगों ने उस कंपनी के मालिक से कॉन्ट्रेक्ट करने का प्रयास किया जिनकी कंपनी की वो गाड़ी थी जब कंपनी के मैनेजर को इस बारे में पता चला तो फिर वो खुद बहुत नाराज हो उठे उन्होंने खुद पूरे मामले को ध्यान से सुना और फिर उन्होंने हर के तौर पर दस लाख रुपये देने का वादा किया है दस लाख रुपए रूपये अमाउंट सुनकर विक्रांत की आंखें चमक उठी मानो उसके बदन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी विक्रांत ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी टक्कर के एवज में उसे कोई इतने पैसे हर के तौर पर दे सकता है इतने पैसों में तो एक ब्रांड न्यू कार आ जाएगी विक्रांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा वाकई में पृथ्वी कोटवड़ आज अपना असर बहुत अच्छा दिखा रहा था चारों तरफ से विक्रांत को खुशखबरी ही मिल रही थी पहले वो रूही के पिता जोधन सिंह का छह साल पहले हुई चोरी से कनेक्शन और फिर अब ये बिना मतलब का हर जाना वाह